बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरुओं शो के अमृत प्रवचन एस धम्मो सनन्तरो प्रवचन नंबर 109 सौ नो धर्म का सार है बांटना धर्म का सार है दान दान से अर्थ धन का ही दान नहीं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 तो दान की परिसीमा है शून्य था मेरा कुछ भी ना बचे मैं भी ना बचूं मेरा जिससे पाया है सब उसी स्रोत को वापस लौट जाए जिससे गंगा अपने को पूरा सागर में उंडेल देती उसी से पाया उसी को लौटा दिया त्वियम वस्तु गोविंद तुभ्य में समर पाए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 कुए को बंद करके ताला लगा के रख दे कि कहीं पानी में चुक न जाए कभी ग्रीष्म आए अड़चन हो अकाल पड़े तो मेरा पानी चुक न जाए रोक के रखूं संभाल के रखूं तिजोड़ी में रख ले कुए को उसका कुआ सड़ जाएगा उसमें जीवन की धार नहीं बहेगी उसका पानी गंदा होता रहेगा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 अमीर से अमीर अरबपति भी मांग रहा कहता और मिल जाए और मिल जाए इसलिए इस दुनिया में भिक्मंगे ही भिक्मंगे, गरीब भिक्मंगे हैं अमीर भिक्मंगे, मगर सब भिक्मंगे। यहां कभी कभी कोई सम्राट होता है सम्राट वही होता है जो मांग नहीं रहा है जिसने बांटना शुरू कर दिया है, बांटने से साम्राज्य का विस्तार है ऐसा अहेतुक दान तभी संभव है जब तुम्हारे जीवन में प्रेम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 धर्म का सार है दान दान का मूल है प्रेम और प्रेम का अर्थ है निर अहंकारिता यह धर्म का दान का शास्त्र हुआ निरअहकारिता पर ही दान खड़ा होगा अगर देने में जरा भी अहंकार है तो चुग गए फिर प्रेम नहीं आज के सूत्र दान पर है इन्हें ठीक से समझना